पार्ट सात बाइबल शिक्षण व्यवस्था तथा उपयुक्त समय सत्य परमेश्वर चाह रखता है कि मगनता ऐसी खोजने के द्वारा हम उसे जानें बाइबल आयत जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ और जो मुझे मगनता से खोजेंगे वह मुझे पाएंगे नीति वचन आठ उसका सत्रह जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। परिचय मसीह जीवन का वास्तविक अर्थ शुरुआत से लेकर अंत तक वृद्धि करना है किसी ने इस प्रकार कहा है बाइबल एक प्रकार से नदी के समान है जहाँ पर एक छोटा बच्चा नदी के किनारे खड़ा होकर तरोताजा हो सकता है किंतु उसी समय यह बहुत बड़ी भी है जहाँ पर एक मजबूत तैराक कभी इसे पार नहीं कर सकता हम जानते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई बाइबल में लिखी हुई है इसीलिए हमें कुछ न कुछ परमेश्वर के बारे में सीखने की कोशिश करनी चाहिए तथा जो भी हमने सीखा है उसे प्रत्येक दिन याद रखना चाहिए हम एक खास समय को निकालने के द्वारा ऐसा करते हैं इबरानियों ग्यारह छ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है एक बार फिर हम याद दिलाते हैं कि जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसका जीवन विश्वास का होता है हम हमेशा इस पर विश्वास करेंगे जिसे हमने कभी देखा नहीं किन्तु तो परमेश्वर ने उन लोगों को प्रतिफल देने का वादा किया है जो उसे खोजते हैं बाइबल शिक्षण व्यवस्था जब हम परमेश्वर का वचन बाइबल मनन करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखा सकता है एक तरीके से बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है जान सकते हैं अपने आप से कुछ सवालों को पूछने के द्वारा जो पढ़ा वह सुना है अभी हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे मत्ती मती छत से तेरा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी सो तुम उनकी नाई न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है सो तुम इस रीति ऐसी प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा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 दो क्या कोई स्तुति है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए तीन क्या कोई पाप है अंगीकार करने के लिए चार क्या कोई वादा है दावा करने के लिए पाँच क्या कोई उदाहरण है मानने के लिए क्या कोई आज्ञा है पालन करने के लिए साथ क्या कोई ज्ञान है प्राप्त करने के लिए जो कोई भी पाठ आप पढ़ते हो या सुनते हो उसके विषय में यह सवाल आप पूछ सकते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप हर समय इन प्रश्नों का उत्तर दें। मुख्य बात यह है कि यह सवाल पूछने के द्वारा आप परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। वजन संहिता 40, उसका 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ मैं जातियों में महान हूँ मैं पृथ्वी भर में महान हूँ कई बार हम सब में इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के विषय में जानने के लिए किंतु बाइबल यह भी सिखाती है कि कई बार हमें अकेले में परमेश्वर के साथ होना भी जरूरी है वजन संहिता 119, उसका एक सौ अड़तालीस मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। दाऊद ने एकांत में होने के लिए कहा जिससे वे परमेश्वर के वचन का मनन कर सके जब दाऊद परमेश्वर के वचन का मनन करता था तो वह परमेश्वर के ज्ञान से भर जाता था न कि अपने आप को खाली करता था हमें भी परमेश्वर से सुनना चाहिए वो हमसे कैसे बात कर सकता है और हम कैसे उससे सुन सकते हैं अगर हम हमेशा बोलते ही रहे तो पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है